वो तो इतना घबरा गया उसने पूछा कि क्या किस लिए आप मेरे कंधे पे हाथ रखे तो मृत्यु ने कहा भाई इसलिए कि आज सांझ तुझे मरना है मैं तुझे सूचना देने आई वो तो भागा अपने सम्राट के पास अगर ये आदमी कब गया सो सोचा सम्राट के पास तो सभी कुछ सुरक्षा हो जाएगी सम्राट से जाके कहा कि घबरा गया हूं रास्ते पर मुझे मौत मिल गई उसने कंधे पे हाथ रखा कहा आज शाम मर जाएगा मैं क्या करूं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 सबकी हो मेरी ना हो कम से कम मुझे अपवाद बना लिया जाए मैं बच जाऊं तो भय भय को समझो मौत के कारण भय नहीं है तुम्हारा जीवन अमर हो जाए इस भाव के कारण भय और यहां कोई चीज स्थिर नहीं नदी की धार है सब बह रहा जन्म हुआ मृत्यु भी होगी आज जो मिला है कल छीन भी लिया जाएगा यहां सब अमानत है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 ताकि कल फिर सुबह सुबह सूरज का स्वागत कर सके ऐसा ही जीवन का थका आदमी मृत्यु में सो जाना चाहता है जो ठीक से जिया वो ठीक से मरेगा सम्यक जीवन सम्यक मृत्यु को लाता है डरो मत डरने से क्या सार है डरे तो जीवन से भी चूके मौत से भी चूकोगे जीवन भी ऐसे ही जिए ना के बराबर और ऐसे ही मर भी जाओगे खाली के खाली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 और शांति से सिर दर्द को देखो क्या है तुम चकित हो जाओ जैसे जैसे स्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे दर्द कम हो जाएगा यह करके देखो ये तो प्रयोगात्मक है ये तो योग की सामान्य प्रक्रिया ये असली योग है शरीर का व्यायाम और उल्टे सीधे खड़े होना नकली योग है उसका कोई मूल्य नहीं